अगर वास्तुकता में उन्होंने अपने मां के इफ्तन का दूध पान किया है कि नहीं भेड़ और बकरियों के दूध से अपने शरीर का संचालन नहीं कर रहे तो मेरी चुनौती को स्वीकार करें मैं सब स, स, स, सम्मान सबका आदर करता हूं अनादर के भाव से नहीं कहता मगर आप लोग स्वतः अपने अंतःकरण में विचार करके अपने घरों में बैठ करके शांति से सोचे क्या जिस दिशा में समाज बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए कोई आगे नहीं खड़ा होगा क्या कहीं पर भी प्रकृति का अवरोध नहीं आएगा क्या कहीं पर भी प्रकृति सहारा नहीं देगी क्या इसी तरह अन्याय आधर्म के रास्ते पनते फलते और फूलते रहेंगे मैं नहीं कह रहा कि साधु संत में किसी के पास कोई सामर्थ्य नहीं अनेकों ऐसे जो ज्ञान मार्गी है अनेकों ऐसे जो भक्ति मार्गी है अनेकों ऐसे जिन्होंने साधु जीवन बीतीत कर रखे हैं अनेकों ऐसे जिनके अंदर संत का स्वभाव कहीं न कहीं आ चुका है साधुवाद के कुछ पात्र हैं मगर जो पात्रता की सीमा है वह कहीं उस सीमाओं का कई गुना ज्यादा उल्लंघन करके रखा जा रहा है एक कथावाचक जो कथाएं सुनाता में नहीं कर रहा कथाएं नहीं सुनना चाहिए कथाएं सुनने से भी समाज को कुछ ना कुछ चिंतन मिलता है प्रेरणा मिलती है मगर एक कथा वाचक भी अपने आप को सिद्ध ऋषि बताता है एक कथावाचक भी अपने आप को परम हमसे लिखता है एक, एक कथावाचक भी कहता है आशीर्वाद दे दूंगा आपका कल्याण हो जाएगा जरा विचार करें क्योंकि मैं सत्य का ज्ञान देने आया इसलिए मेरे विचार चिंतन उन्हीं क्षेत्रों से होंगे भागवत की कथा सुना कल्याणकारी है यदि भगवान की कोई भी कथा हो भगवान का कोई कथानक हो उनके जीवन का कोई भी सत्य का चरित्र हो वह सुनने से हमें हमारा कल्याण निश्चित रूप से होगा भगवान का नाम हमारा कल्याण करता है मगर वही कथावाचक जहां कहेंगे भागवत की कथा सुनने से इतने हजारों यज्ञों का फल मिल जाता है एक कथा एक बार सुन लेने से ना मालूम कितनी कितनी चीजें वो गिना देंगे क्योंकि तो आप लोग सुनते रहते उन क्षेत्रों में मैं जाना नहीं चाहता मगर उसी यदि कथावाचक से आप पूछे कि इतने दिन बचपन से आज तक आपको कथा सुनाते हो गया भगवान की भागवत की कथा सुनाते हो गया भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हो गया क्या आपने, आपने कभी एक झलक भी, भी उनकी पाई है पूछो विचार करो दो, सोचो दो, कि जब, जब वह दिन रात आ, वो भागवत कथा सुनाते रहते, रहते, रहते, रहते, रहते हैं आप सुनते रहते, रहते हो कितने बार सुना चुके होंगे अपने जीवन में जब उनका कल्याण नहीं हुआ तो वह आपका कल्याण क्या करेंगे और यदि किसी कथावाचक ने ऐसा कुछ पाया हो तो मैंने बार बार कहा है मैं चुनौती सब अहंकार बस नहीं रखा रहा मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है मेरे पिताजी आपके समक्ष बैठे हुए हैं भदवा ग्राम फतेहपुर जिला का मेरी जन्म स्थली है मैं एक किसान के परिवार के घर में जन्म लिया हूं पिछले तीस वर्षो से दंडी संन्यास के रूप में पिताजी यह मेरी चौथी मुलाकात है पिछले नवरात्र से कुछ आ करके, पूरे पच्चीस तीस वर्षो तक देश के कोने -कोने का भ्रमण किया त्याग को को करके, करके गए थे जब मैंने चिंतन वहां का खींचा तो बाध्य हो गए उस स्थान पर गया और जो तृप्त जो मैंने बार कहा वहां कोई वैभवशाली स्थिति नहीं है जो शांति पाई जो तृप्ति पाई जो चैतन्यता पाई कहने के लिए बाध्य हो गए मैंने पच्चीसों वर्ष बेकार गंवा दिए वही आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि जो आपसे आप पहले से परिचित होंगे साफ लाभ की बात बात हजारों लोग ऐसे जो जीवन दान प्राप्त कर चुके हैं असाध से असाध बीमारियों से लोग लाभान्वित हो चुके हैं जो दस मिनट अच्छे से बैठ नहीं पाते थे वो घंटों बैठते हैं जो दस कदम चलना मुश्किल पड़ता था सैकड़ों कदम आराम से चेतनता से चलते हैं आने को लोग आप चिंतन वहां जाएं देखें समझें समाज प्रमाण चाहता मैंने बार बार कहा है पूर्व के चिंतनों में भी है कि समाज उस स्थान पे आए कितने प्रमाण तलाशना चाहेगा ये निश्चित है मेरे कार्य करने के तरीके थोड़े दूसरे मैं उतना समय समाज के बीच दे नहीं पाता अपनी बात उतनी कह नहीं पाता क्यूंकि मेरी एकांत साधना चलती रहती है तो उसका प्रभाव समाज में पड़े निश्चित रूप से रहा है देश के कोने कोने में जिस तरह से माँ का जन जागरण हो रहा है माता भक्ति की आराधना प्रार्थना में लोग लगे हुए हैं लोगों के अंत करण जागृत हो रहे हैं वह परिवर्तन की दिशा सामान्य नहीं है आने वाले पांच छह वर्षों में समाज देखेगा कि एक जो प्रवाह है, एकांत स्थान से चलाया जा रहा है अधिक से अधिक समय मेरे द्वारा समाज के बीच दिया भी नहीं जाता वह प्रवाह क्या गति पकड़ता है आप सत्य आंख उठा करके तो देखे मैं सत्य की जहां बात कह रहा हूं वहां उठा देखने की बात कर मैं नहीं कह रहा हूं मेरी ओर देखें या मुझे पूजने लग जाएं मैं माता आदि सत्य जगदम्बा को पूजवाने के लिए आया तो उस प्रगट सत्ता को तुम समझो जब तक तो उस प्रगट सत्ता को समझोगे नहीं और समझने के लिए केवल एक मार्ग है मैं शब्द की खोज मैं कौन हूं केवल एक, एक, एक प्रश्न को पकड़ लो एक चीज को पकड़ लो कि मैं कौन हूं और मै की खोज में केवल लग जाओ यदि तुम, तुम अपने मै के खोज को खोज सके को तो तुम्हें, तुम्हें किसी धर्म को करने की जरूरत नहीं है मैं खोज में लग जाओ और यदि मैं खोज कर ली माय को मैं तुम पा गए तो मां तुमसे दूर नहीं होगी। अंत कहानियां कैसे तो चाहे जितने सुन ले कथाएं चाहे जितने सुन ले एक कान सुे उसी तरह जिस तरह पिक्चरों सिने में हाथ से जब आप लोग निकलते हैं तो हर एक व्यक्ति अपने आप को हीरो हीरोइन मान लगा चेतनता रहती है और अपने घर के चौखट तक जब तक पहुंचते हैं तो वो ऊर्जा धीरे धीरे दबने लगती है उस तरह जब आप कथानक सुनते, सुनते हैं तो भगवान के प्रति थोड़ी प्रीति जागृत होती है आपकी मगर वो आवरण केवल भाव पक्ष से नहीं निकल सकेगा जो आवरण पढ़ है उसके लिए आपको साधक बनना पड़ेगा तपस्या का मार्ग तय करना पड़ेगा और उसके लिए घर और गृहस्थ का त्याग करने की जरूरत नहीं अपने घर में ही माता भक्ति आज आदिनी जगदम्बा का घर पर ही मंदिर बनाने का प्रयास करो पूर्णतया नशा मुक्त जीवन जियो से मुक्त जीवन जियो माता की कोई छवि अपने घर में रखो मां के सुबह शाम आरती करो पूजन करो मेरे द्वारा अनेकों कुछ ऐसे मंत्र दिए गए हैं इस क्षेत्र में मैं कल ज्यादा से ज्यादा चिंतन दूंगा उन मंत्रों की आराधना करो यदि तुम अपने मंत्र माँ के कोई मंत्र और आराधना करना चाहते हो सकते हो मगर फिर भी ज्यादा शांति यदि उन प्रक्रियाओं में रहोगे तो ज्यादा शांति फिर भी नहीं पा सकोगे अनेकों लोग कहते हैं कि हमने दुर्गा शक्ति का पाठ हमने इतने, इतने साल किया मगर भी हमको शांति नहीं मिल पार पाई करोड़ हमें शांति नहीं मिल पाई शांति मिलेगी कैसे जब मार्ग सही नहीं दिशा सही नहीं है चूंकि अधिकांश है आप तमोगुण का जीवन ज्यादा जीते तमो गुण का जीवन यह नहीं होता कि जिस तरह मैं कह रहा हूं कोई कह दो तमुंगूड़ी है आवेश से कोई बात कह रहे हैं क्योंकि मेरा सहज स्वरूप क्या है उस सहज स्वरूप तक पहुंचने के लिए मुझे केवल एक पल लगता है कर्म करने के लिए तो मुझे कुछ भी कहिए पूर्व में भी ऋषि मुनियों द्वारा होता आया है हमारा कोई भी ऋषि मुनि हिजड़ों का जीवन नहीं जिया तपस्वी थे चेतनात्मक भाषा बोलते थे और चेतनात्मक कार्य करते थे समाज के बीच अहंकार से अपने आप को कु दूर रखते थे मेरे द्वारा विज्ञान तो को भी चुनौती है विज्ञान परीक्षण करके देखें, उन धर्माचारों साधु संत के को विज्ञान पास क्षमताएं हैं क्या आवश्यकता तो नहीं समाज में आज कि एक बार विज्ञान की कसौटी पर क्योंकि आज तो बहुत कुछ चल रहा है योग और विज्ञान को कसौटी पे कसो अरे भटके हुए योगाचार्यों पहले अपने आप को विज्ञान की कसौटी में कसा करके दिखाओ फिर योग और विज्ञान की कसौटी कसना योग की तो सही तो मायने में, में परिभाषा क्या तो है उसको भी समझना उन लोगों के लिए कठिन तो तो है इस क्षेत्र में मेरे द्वारा अनेकों चिंतन पूर्व में दिए जा चुके हैं सब जगह केवल भटकाओ का मार्ग कोई योग सिखा रहा है तो बस पैसा कितना लूट ले करोड़ों का रुपया ग्यारह लाख तुम दे दो एक, एक, एक करोड़ तुम दे दो एक करोड़ किसी ने दे दिया तो बगल में बैठा लिया गया इनके चार पीढ़ियों को मैं जानता हूं यह बहुत धर्मज्ञ है बहुत अच्छे हैं भावनावान पीछे बिचारे बैठे रहे। अगर तुम गरीब हो तो प्रमाण पत्र लेकर के आओ फिर तुम पीछे बैठ जाओ दीक्षा तो लगते ये समाज के बीच हो रहा है फिर भी बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े मुख्यमंत्री मगर वो करेंगे क्या क्योंकि स्वतः भटके हुए हो जो चूंकि राजनेताओं का चूंकि आज की विचारधारा चाहे जिस पार्टी को जो मैंने कहा मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं लू मैं व्यक्ति विशेष को महत्व देता हूं आज जितनी पार्टियां हैं वो सिर्फ अपराध अपराध तंत्र का शासन चला रही है प्रजातंत्र नाम की चीज तो कहीं पर रही नहीं गई गुंडा तंत्र माफिया तंत्र अपरा अपराध तंत्र चल रहा है और जो अपराध तंत्र होगा उसके आवरण तो आप लोगों से भी ज्यादा पड़ चुके होंगे उन्हें वही गुस्सत नजर आएगा आप लाखों करोड़ों लूट रहे हैं फिर भी उससे कोई उनकी आंखें उस दिशा नहीं जाएंगे कि हो क्या रहा है महत्व तो वहां दिया जाएगा जहां सब कुछ गलत होगा उन्हीं मंचों से कहा जाएगा कि यदि यदि योग की क्रिया कोई अंग्रेज गोरा सिखा रहा होता तो रॉयल्टी ले रहा होता और तुम क्या ले रहे हो बताओगे सोचो जरा चूंकि वास्तविकता अगर कह दिया जाए निश्चित हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन जरूर किया मगर जितना हमें अंग्रेजों ने, हमें अंग्रेजों ने फताया। नहीं सताया उतना हमें अपनों ने सताया उतना शोषण हमारा अपनों ने किया है यदि अपने दगाबाज धोखेबाज और देश द्रोही न होते तो अंग्रेज कभी हमारे ऊपर शासन न कर पाते भगवान ने की जय शायद अंग्रेज योग सिखा रहे होते तो इतनी राल्टी न ले रहे होते जितना लिया जाता मैं सभी लोगों की बात कह रहा हूं। जो गर्भ मैंने कहा पांच साल मैंने समाज के लिए दस साल में, में मेरा चिंतन एकांत साधना का था पांच साल मैंने समाज के बीच संकल्पित किया है।, है मैं चाहूंगा तो अधिकांश में आप लोगों के बीच इस तरह बैठने भी नहीं सकूंगा चूंकि मेरा जीवन का लक्ष्य साधनात्मक है मेरे द्वारा शेष जो सौ यज्ञ संपन्न करने एक यज्ञ में ग्यारह दिन लगते हैं अखंड साधना में ग्यारह दिन सात घंटे एक आसन पर बैठता हूँ और यज्ञ हवन में लगा रहता हूँ जहाँ एक शब्द भी नहीं बोले जाते एक जल का बूंद जल भी बीच में ग्रहण नहीं कर सकता उन मेरा अधिकांश समय तो उस अग्नि के समक्ष ही होना है एकांत साधनाओं में ही व्यतीत होना है मगर मैंने पांच साल समाज की आंखें और खोलने के लिए दे रखी हैं और बगैर गर्भमंड से रहित हो करके। अनेकों योगाचार जिन्होंने कुंडली चेतना क्या होती है इसका ज्ञान नहीं हो सकता पुस्तकों में पढ़ करके वो मुझसे ज्यादा अच्छा आपको ज्ञान दे नहीं हो सकता है मगर अध्यात्म का ज्ञान जो है उससे वह कोशों दूर है हो सकता है धर्माचरण करने में मुझसे बहुत ज्यादा धर्माचार समाज के बीच ज्यादा ऐसे हो उनका समय मुझसे ज्यादा समाज में गुजर चुका है जीवन में क्योंकि धर्म और अध्यात्म को गहराई से समझने की जरूरत है धर्म वह है जो हम बाहर से धारण करते हैं बाहर कुछ भी कर्म करते हैं जो भी सत्कर्म हम कर रहे हैं चूंकि धर्म की मैंने धर्म और धर्म की मैंने परिभाषा भी दी है कि जिस कर्म से हमारी आत्मा और परम सत्ता की नजदीकता होती हो हमारे अंदर के आवरण हटते हो हमारा सतोगुणी प्रभावी होता हो वही धर्म है तो हो सकता है समाज के बीच लोगों ने मुझसे ज्यादा समाज के बीच वर्तमान में कार्य कर चुके होंगे तो धर्म क्षेत्र में हो सकता है वो मुझसे ज्यादा आगे खड़े हो वर्तमान जीवन में मगर अध्यात्म से करोड़ों दूर मील दूर अध्यात्म का तात्पर्य है अपने आप का अध्ययन करना क्योंकि यही संतुलन तो समाज नहीं बिठा पाता यह तो हम धर्म में बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं बाहर के जितने पुस्तकों का ज्ञान अर्जित कर ले जो कुछ भी कर ले हमारे धर्म क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मगर हम आध्यात्मिक की ओर बढ़ ही नहीं रहे कहते हैं हम आध्यात्मिक जीवन जीते आध्यात्मिक जीवन जीना केवल बाह्य पूजा पाठ तक ही नहीं होता ग्रंथों को रट लेने से नहीं निर्मित होता अरे ग्रंथों को तो एक शराबी एक जुआरी भी रट सकता है मगर आध्यात्म की एक भी पायदान कोई शराबी और जुआड़ी नहीं तय कर सकता कोई भ्रष्टाचारी नहीं तय कर सकता कोई मानवता का द्रोही नहीं कर तय कर सकता क्योंकि हमारी सुशुमना नाड़ी हमारे सातों चक्र केवल जब हम आध्यात्म की दिशा में बढ़ते हैं तो हमें मानवता के स्वरूप को धारण करना पड़ता है और उसके लिए अष्टांग योग में यम यम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि एक एक सीढ़ी को तय करना पड़ता है कोई योगाचार जो यम और नियमों का पालन नहीं करते और अपने आप को बड़े-बड़े योगी योगाचार कहलाते हैं। अगर विज्ञान की कसौटी में कफना है, तो मेरी उन्हें भी चुनौती है क्योंकि चूंकि का इस महानगर को मैं मामय नगर बनाने का चिंतनपुर में दे चुका हूं अब मेरा लक्ष्य भी है कि इस कानपुर को जो औद्योगिक नगरी कहलाती है आने वाले समय में मामा नगरी कहलाए क्योंकि कर्मवानों की धरती है दिन रात परिश्रम करने वाले लोग यहाँ रहते हैं और इन परिश्रमों को मां का आशीर्वाद न मिले तो मिलेगा किसको मैं एफ एन ए की कानपुर महानगर की ओर किसी धन दौलत के आकर्षण से आता हूं यहां कर्मवान उत्तर प्रदेश की धरती चेतनावानों की धरती सदैव रही है देश के हर प्रदेशों का एक अपना गुण होता है जिस तरह मध्य मुझे ज्यादा शांति मिलती है मैंने अपने आश्रम को मध्य प्रदेश में स्थापित किया है मगर जो चेतना जो यहाँ के जल में चेतना का संचार मिलता है वो दूसरे प्रदेशों में नहीं मिल पाता मगर हमें कभी भी इन लिप्तताओं में नहीं बन जाना चाहिए मैं उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ यहां की धरती का पानी मेरे रगो रगों में समाया हुआ है मगर शांति जिस तरह स्थान से समाज को मिल सकती थी उस स्थान में मैंने उस दिव्य स्थान का, का निर्माण किया है मध्यप्रदेश में मैं मैंने किसी महानगर के आसपास अपने आश्रम को नहीं निर्मित किया एक ऐसे स्थान पर एकांत स्थान में जाकर के आश्रम का निर्माण किया है कि जहां वहां चेतनावान समाज यदि कभी पहुंच सके दो मिनट यदि वहां बैठे तो उसे शांति तृप्ति संतोष की अनुभूति हो समाज को कहा जाता है योग सीख लो तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएंगी कैसे बीमारियां दूर हो जाएंगी अवगुणों से व्यक्ति ग्रसित व्यक्ति चूंकि ये बीमारियां केवल हमारी शरीर के खान पान से ही नहीं आ जाती हमारे कर्मों के आधार पर भी आती है हमारे पूर्व जीवन के कर्मों के आधार पर भी आती है और मेरी चुनौती हो उस क्षेत्र की यदि कोई भी योगाचार मेरे द्वारा केवल पांच, पांच, पांच कैंसर के रोगी खड़े किए जाएंगे और पांच कैंसर के रोगी में कोई दवा का को उपयोग न करें क्योंकि अनेकों योगाचार्यों द्वारा यही कहा जाता है कि केवल योग से कैंसर का इलाज किया जा सकता है अंतिम चरण पर पहुंचे हुए कैंसर के रोगी होंगे या उन पांच रोगियों में दो रोगियों को ठीक कर देंगे तो मैं जिंदगी भर उनकी गुलामी करूंगा और अगर नहीं कर सकते तो योग को बदनाम मत करें चूंकि जिस तरह धर्म आच कथावाचकों ने बदनाम करके रख दिया लोग के अनास्था पैदा हो गई आज कोई साधु संघ सन्यासी निकलते हैं तो वो जा रहे पैसे लुटेरे होंगे भाव बदल जाते हैं निश्चित धर्मवान नमन करते हैं मगर आज भी पचहत्तर प्रतिशत ऐसा समाज है कि धार्मिक कोई आयोजन चल रहा हो उसके प्रति हेय दृष्टि बन जाती है। कोई साधु संघ सन्यासी जा रहा हो तो केवल लुटेरों का स्वभाव नजर आता है जिस आज किसी राजनेता को देखो तो समाज सब जानता है हो सकता है उनके सामने वो मंत्री कोई बन जा कोई मिनिस्टर बन जाए उनके चौखट पर दंडोत करने लग जाए मगर भाव क्या बना हुआ आप सब जानते हैं सब जानते हैं कि केवल ओटो के समय हमारे दरवाजे पे आएंगे बाकी शोषण करने के अलावा और कोई कार्य इनके द्वारा किया ही नहीं जाता वास्तविकता है चूंकि भटकाव है और भटकाव इसलिए है कि कहा जाता है धर्म और राजनीति को अलग कर दो अरे अज्ञानियों यदि राजनीति को धर्म से अलग कर दिया गया तो राजनीति का सिर्फ पतन होगा मेरा मानना है कि जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए उन्हें हिंदू धर्म में तलाशना चाहिए कि कौन सिद्ध योगी कौन संत है किसके पास हमको ज्ञान मिलेगा मार्ग मिलेगा और उनसे ज्ञान मार्ग लेकर के हम राजनीति के क्षेत्र में बढ़े इस्लाम धर्म के मानने वाले इस्लाम धर्म की जो भी वहां पर उनके इस्लाम धर्म के मान्य वाले ज्ञानवान हो मौलवी हो वो लोग जो ज्ञान दे सके उनकी शरण में जाना चाहिए जब तक धर्म, धर्म का तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं निश्चित मैं हिंदू धर्म के बीच जीवन जी रहा हूं उस मगर मेरे द्वारा किसी भी धर्म का अनादर नहीं किया जाता क्योंकि कि सब धर्म में सत्यता है मगर धर्म के साथ यदि हम आध्यात्म की ओर भी बढ़े चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो यदि हम बाहर फिर कह देंगे हम इस्लाम को मानने वाले हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं मगर वास्तव में तुमने अपने अंदर के हिंदुत्व को पढ़ा ही नहीं अपने अंदर की चेतना का अध्ययन किया ही नहीं और जो तुम्हारे मार्गदर्शक हैं उन्हों भी नहीं नहीं किया तो तुम्हें सत्मार्ग बताएगा कौन मेरा मानना धर्म और राजनीति को बिल्कुल जुड़ करके कार्य करना चाहिए भले धर्माचार कहते का तो ने को अनेको कहेंगे कि हम राजनीति से बहुत दूर है राजनीति तो कोई बात मैंने बार मैं हर मन से धर्म और राजनीति की दोनों बातें करता हूं कोई मेरे लिए किसी प्रकार की टिप्पणी करे मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं रहती क्योंकि मेरा क्योंकि मैं कौन हूं मैं क्या हूं मेरे अंदर के क्या भाव है इसका ज्ञान मुझे है किसी के कहने पर मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क पड़ता उसको माता आदि शब्दी जगदम्बा की कृपा और उनके जो भी स्थिति रहती उस कड़ी जो कड़ी जुड़ी है कहीं जंग तो नहीं लग रहा होंगे ऐसा कर दिया जाए कोई अलग नहीं वही सबसे ज्यादा राजनीति के तलवे चाटेंगे जो धर्माचार धर्मचारकर है आप आ जाइएगा मैं कहता हूं तुम बड़े से बड़े मंत्री हो बड़े बड़े मिनिस्टर हो देश के राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो तुम्हारे अंदर यदि भक्तिभाव आए तो सर झुका करके मेरे आश्रम में आना या मेरे कहीं पर शिवर पे आना सम्मान करता हूं